संवेदनाओं संवेदनाओ के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आज मुलाकात करते हैं एंड रघु रामन से और सीखते हैं जीने की कला चाहते हैं कि नियति आप पर मुस्कुराए तो एच टी को आदत बनाएं। पिछले सप्ताह पूरे शुक्रवार मुंबई पर आसमान कहर बरपाता रहा और चूंकि सारी सड़कें पानी से भरी थी तो हर घर के लिए लेक व्यू बन गया था अभिनेत्री परिणती चोपड़ा की कार घोंगे की चाल से रेंग रही थी और वे बेचैन हो रही थी क्योंकि, क्योंकि उन्हें 12 अगस्त से अमेरिका में शुरू हो रहे अपने कार्यक्रम ड्रीम टूर कंसर्ट के लिए वीजा इंटरव्यू देना था और वहीं पर वे जा रहे लेकिन उन्हें बारिश का सामना करना पड़ा उन्हें आने वाले सोमवार तक किसी भी हालत में वीजा चाहिए था मेरा एक मित्र भी ऐसी ही परिस्थिति में फसा हुआ था वह इस कंसर्ट का कोऑर्डिनेशन करने वाली इवेंट टीम का नेतृत्व करने वाले सदस्यों में था उसकी खुशकिस्मती थी कि वह समय से इंटरव्यू के लिए तो पहुंच गया लेकिन उसे पार्किंग की जगह खचाखच भरी हुई मिली कारें रेंग रही थी और ड्राइवर खाली जगह की तलाश कर रहे थे मेरे मित्र ने देखा कि एक जगह खाली हो रही है और उसी की तरह अच्छे वस्त्रों में सजे सवरे बुजुर्ग से सज्जन ने भी इसे देखा जो उस जगह के पास ही खड़े थे मेरे युवा मित्र ने बुजुर्ग को मात देने की सोची और एक्सीटर पर दबाव बढ़ा दिया या देख बुजुर्ग घबरा गए क्योंकि मेरे मित्र उनकी कार के बहुत निकट पहुंच गए थे और आखिर मेरे मित्र ने पार्किंग की जगह पर कब्जा करने में बुजुर्ग को मात दे ही दी अपनी इस छोटी सी जीत से खुश होकर और वीजा औपचारिकताएं पूरी, पूरी करने का, का आत्मविश्वास होने के कारण मेरे ने मित्र ने उस बुजुर्ग की आंखों में तिरस्कार के भाव की अनदेखी कर दी जो, जो पार्किंग के लिए दूसरी जगह खोजने में लग गए थे जब वह भीतर गया तो उसे थोड़ी देर इंतजार पार् करने के लिए कहा गया क्योंकि बारिश के कारण वीजा ऑफिसर को देर हो गयी थी जब उसे इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया गया तो मेरा मित्र बहुत विचलित हो गया क्योंकि वीजा अधिकारी वही बुजुर्ग थे जिनसे कुछ मिनटों पहले उसने पार्किंग की जगह लगभग छीन ली थी प्रश्न सरल थे लेकिन उसने अपने जीवन में जितने इंटरव्यू का सामना किया था उनमें यह सबसे कठिन था उसे बताया गया कि सोमवार को उसे वीजा की स्थिति पता चलेगी इसका मतलब तो यही था कि उसे वीजा मिल गया है लेकिन सेंटर से बाहर आने के बाद से वह तनाव में है और वह तब तक ऐसा ही रहेगा जब तक कि उसके हाथ में वीजा नहीं आ जाता काश काश वह एच आदत का अभ्यासी होता यहां यहां एच्टी एच्टी डियो डियो क्या है एच के बारे में मैंने हाल ही में कहीं पढ़ा है यह शायद पहले भी आपके साथ हुआ है जब आप किसी होटल के दरवाजे की, की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो आगे चल रहा व्यक्ति दरवाजा धकेलकर आगे निकल जाता है और दरवाजा आपकी नाक पर आकर टकरा जाता है या ऐसा भी होता, होता है कि आपके आगे, आगे का आगे व्यक्ति दरवाजा खोल कर रखता है और आपके, आपके गुजरने के बाद उसे बंद करता बंद है होल्ड यानी एच टी डी ओ याद करें कि आपको कितना अच्छा लगा था हालांकि यह केवल उस क्षण की ही बात थी दुनिया को दो प्रकार के लोगों में बांटा जा सकता है एक वे जो दरवाजा खोलते हैं और, और उसे पीछे, पीछे धड़ाम से टकराने के लिए छोड़ आगे बढ़ जाते हैं निन्यानवे फीसदी आबादी, आबादी ऐसी ही होती है फिर, फिर फिस्दी एक फीसदी वे लोग भी होते हैं जो अगले व्यक्ति के गुजरने तक दरवाजा खोल कर रखते हैं। एचटीडीओ न सिर्फ अन्य लोगों को अच्छा एहसास देता है बल्कि खुद, खुद आपको भी अच्छा लगता है एच ही मदद और देखभाल करने के व्यवहार में विकसित होता है क्या यह अचरज की बात नहीं है कि जब कोई हमारे लिए दरवाजा खोलकर रखता है तो हमें अच्छा लगता है लेकिन हम शायद ही किसी दूसरे के लिए ऐसा करते हैं ऐसा क्यों है क्योंकि हम गरीब देश हैं, इसलिए हम धनी होने के लिए आंख मूंद कर दौड़ते चले जा रहे हैं हमारे सारे उपनिषद दूसरे लोगों को जिंदगी में जीत हासिल करने में मदद करने को ही जिंदगी की असली चीज बताते हैं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और तरक्की की वे उतनी बात नहीं करते हम में से कई लोगों ने आंखें मूंद ली हैं और इस व्यावसायिक चूहा दौड़ में बेतहाशा भागे चले जा रहे हैं। फंडा यह है कि आप यदि दूसरों के लिए दरवाजा खोलते हैं, तो आप अपने लिए नियति को मुस्कुराता हुआ पाएंगे अभी आपने जाना रघु रामन के माध्यम से जीने की कला के बारे में चाहते हैं कि नियति आप पर मुस्कुराए तो एच टी डी को आदत बनाएं बनाएक स्वर भारती परिमल